गया बिहार से वंदना कुमारी जी है जो आप सभी से मिलेगी और हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है तो आप सभी की तरफ से वंदना कुमारी जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में नमस्कार मैं वंदना कुमारी बिहार से बोल रही हूं बिहार गया में रहती हूं आप जैसा सब लोग जानते हो कि गया बौद्धगया के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध जगह जी, है बहुत ही फेमस जगह है हाँ बहुत ही प्रसिद्ध जगह है बहुत दूर दूर से लोग हमारे शहर में टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे बहुत सारे मंदिर बनाए गए हैं बौद्ध खास करके अगर हम जानना चाहेंगे तो बौद्ध में हमारे बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और वह ज्ञान स्थल के नाम से ही जाना जाता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जी ऐसे जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर ही आपका जन्म हुआ है और आप पेशे से एग्जे शिक्षक टीचर है और बच्चों को पढ़ाते हैं बी एड कॉलेज भी आपका है तो बहुत ही अच्छी बात है वंदना कुमारी जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि हमारे जीवन में धूप छाव इस तरह के कई पड़ाव आते जाते हैं तो आपके जीवन में जो बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला जो दौर कह सकते हैं वो कब था और क्यों था In 97 में मैंने एक मेरा पहला जॉब था और मैं अपने लाइफ का सबसे पहला सफ़र शुरू किया था जब जॉब के नाम से मैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट में प्रोग्राम ऑफिसर के पद पे मुझे नियुक्त किया गया तो बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ मैं अपने पद को शपथ ग्रहण किया अच्छा, अच्छा। और उसके बाद मुझे मेरी पोस्टिंग गया जिले में हो गई जबकि मैं बचपन से रहा करती थी पटना ज़िले में और मेरे लिए बिल्कुल एक नया अनुभव था मेरे बच्चे दो काफ़ी छोटे छोटे थे कि मैं जा करके गया मैं कैसे काम कर पाऊंगी अच्छा, लेकिन जब मैं बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट ऑफिस में गई और वहाँ पे मैंने अपना योगदान दिया उस दिन से लगभग मुझे एक महीना तक मैं ये सोचती रही कि मैं ये जॉब करूं या ना करूं छोड़ दूं <laughs> करूं या ना करूं छोड़ दूं <laughs> लेकिन मुझे एक महीने होते होते मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं शायद मैं मुझे मैंने बहुत ही अच्छा संकल्प लिया और मैं अपने जीवन में आगे हमेशा बढ़ती रही तो, आ, तो क्या किया आपने वहाँ जॉब छोड़ने का जो विचार आपके पास आ रहा था एक महीने के बाद आपने क्या सेट uh, किया निर्णय कौन सा नहीं मैंने इसमें सबसे बड़ा मुझे ये था कि मुझे अपनी पूरी फैमिली को गया में सेटअप करना पड़ता तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं मैं गया में जॉब करूं या ना करूं फिर मुझे बहुत सारी परेशानियां घरेलू जो आते हैं वो जी, थी जी। लेकिन उसमें मेरे पति का बहुत बड़ा योगदान रहा उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया मेरे माता पिता भी बहुत किए अच्छा, अच्छा। पल जो था मेरे लिए जीवन बना कुमारी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने अपना जो जीवन का अनमोल अनुभव है वो सजा किया क्यूँकी एक महिला होने के नाते हमारे जीवन में इस तरह के पढ़ाव आते हैं और बच्चे होने के बाद फिर अगर आप कई जगह ट्रांसफर हो जाते नए जगह में तो बड़ा मुश्किल वाला काम हो जाता है कि बच्चों को देखे या फिर अपना जॉब देखे ये सारे जो कशमकश आपके दिमाग में चलता रहा काफ़ी समय तक लेकिन एक महीने के बाद आपका वो सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई और आपको अपने पतिदेव का सपोर्ट मिला जिसके वजह से आप बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर अपने जॉब को करते रहे और सारी चीज़ें धीरे धीरे मैनेज हो जाती है लेकिन शुरुआत में वो सारी चीज़ें जो है मुश्किल लगती हैं तो मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में जैसे आपने कहा कि मुश्किलें तो आती हैं इस दौर में हम लोग को कई बार ऐसा होता है कि कुछ संगीत हमें सपोर्ट करता है कुछ गीत हमें मदद करता है तो आप संगीत के साथ आपका क्या तल्लुक है किस टाइप के गीत आप सुनते हैं बदन सुन जिस कार्यक्रम के अंत मैं काम कर रही थी वो कार्यक्रम ही था महिलाओं को इम्पावरमेंट करने का जी, जी, जी। तो जब मैं खास करके उसके बहुत सारे बोल कैसेट वगैरह बने हुए थे तो जब उनका रिहर्सल कराया जाता था तो उसमें काफी कॉन्फिडेंस भरा होता था जैसे एक गाने का मैं लाइन भी बताना चाहूंगी जी, जी, जी। कि घर घर में दीपक जलाएंगे हम बदलेंगे जमाना ये लाइन मुझे याद भी याद है तो शायद मैं अपने जीवन को बदलने के साथ साथ मैं औरों का जीवन भी बदलने का शुरुआत की थी और मैंने कहा गया जिले में 24 ब्लॉक के तहत कोई ऐसा ब्लॉक नहीं बचा हुआ था जहां मैंने काम नहीं किया और कोने कोने तक मैंने महिलाओं को इम्पावरमेंट करने का काम किया तो किस तरह से आप काम करते थे क्या लोगों को गैदरिंग कैसे करते थे थोड़ा बताइए आप इसमें दो दो तीन तरह के काम थे एक तो महिलाओं से रिलेटेड थे और दूसरे जो थे आप प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल के शिक्षकों के साथ मेरा सीधा संपर्क सम, हुआ करता अच्छा, था अच्छा, तो टीचर को जब रूटीन वे में जब पढ़ाना पड़ता है उनको इहुँ, इहुँ। तो उनके लिए एक पुराने ढर्रे से वो हमेशा पढ़ाते चले आ रहे हैं पुराने पैटर्न पर तो उस पैटर्न को बदलने के लिए मैंने एक उजाला नाम से एक ट्रेनिंग चलती थी और उस ट्रेनिंग को मैं ही ऑर्गेनाइज कराती थी उसमें इन सर्विस ट्रेनिंग वो होती थी अच्छा। सर्विस के साथ साथ उसको ट्रेनिंग करना होता था और उसमें शिक्षकों को ये बताया जाता था कि आप जो है कैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें अपनी बातों को और एक अच्छे माहौल में कैसे बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं अभी तक शिक्षक जैसा करते थे कि हमेशा वो अपनी किताब एक तरफा पढ़ाई हो रहा है कि मैं टीचर ने पढ़ाया बच्चे ने पढ़ा और टीचर चले गए लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हाँ तो लिया था। उसमें इंटरेक्शन इंटरेक्शन जो था वो बहुत दूर कम्युनिकेट करता था दोनों को बच्चे भी और टीचर भी और साथ साथ उसके समुदाय भी तो एक त्रिकोणीय मिति में उसमें बच्चों को पढ़ाना शिक्षक को समझाना और एक समुदाय के साथ उनको जोड़ना ये सारी चीजें जो थी इस टीचर उजाला ट्रेनिंग के तहत किया हमने बताया कितने समय तक आप उस प्रोजेक्ट मैं इसमें 11 साल काम की हूं हाँ। और मुझे आज तक मुझे याद है कि मैंने 10000 छः सौ छप्पन टीचर को मैंने खुद अपने हाथों से ट्रेंड करके आई हूँ <laughs> <laughs> क्या बात है क्या बात है बहुत ही अच्छा आपने ट्रेनिंग कराया इतने सारे लोगों को <laughs> <laughs> दूसरा पढ़ाओ मैंने उन्नीस दो, दो हजार में मैंने वहाँ से मेरे अंदर ये कुछ ऐसी चीजें चल रही थी जो मन में मुझे लगा कि मैं तो कुछ ऐसा ना करूं कि मैं इतने लोगों के साथ रह के काम करना जुड़ गई हूँ तो मैं कुछ अपने लिए ही कुछ करूं नहीं, नहीं। तो मेरे दिमाग में आया और मैं उसी समय एक यूनिवर्सिटी मगध यूनिवर्सिटी का एक निकला हुआ था वैकेंसी और मैंने उसमें भरा और मेरा सिलेक्शन पैनल नंबर वन पे हो गया अच्छा अच्छा तो मैंने लेक्चरर के पद पे सात वर्षों तक लगातार वहीं काम कर रही हूँ मगर यूनिवर्सिटी बहुत गया श्री वंदना कुमारी जी बहुत ही अच्छा जीवन का जो सफ़र है आपका एजुकेशन के साथ जुड़ा रहा और महिलाओं के साथ खास करके एम्पावरमेंट जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जहाँ पर महिलाओं को हम लोग उनके उत्थान के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं और उसके साथ ही आपने एक नए प्रोजेक्ट के बारे में बताया जो बहुत ही अच्छा लगा सुन के क्योंकि सरकारी जो टीचर्स होते हैं या गवर्नमेंट के जो राजकीय विद्यालय होते हैं वो काफ़ी बहुत समय से चल रहे हैं और वहाँ के शिक्षक भी एक रूटीन जो हम लोग देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाते रहते हैं टीचर और बच्चों का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप होता है और ख़ास माँ बाप भी जो आते हैं वो भी टीचर्स के साथ या बच्चों की पढ़ाई के साथ उनका कोई लेना देना नहीं होता बच्चा स्कूल गए यही बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए लेकिन जिस तरह से उजाला प्रोजेक्ट के बारे में आपने बताया तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे त्रिकोण वे में यानी तीनों लोगों का समन्वय हो और उसके लिए अभी यहाँ राजस्थान सरकार भी काम कर रही है उस पर और एक इंटरेक्शन अभी पंद्रह दिन में यानी महीने में पंद्रह तारीख को ख़ास छुट्टी ना हो उस दिन या पंद्रह तारीख छुट्टी होती है तो सोलह तारीख को ये लोग एक पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं जहाँ पर टीचर और और पेरेंट्स दोनों मिलते हैं बातचीत करते हैं कि और क्या हो सकता है आपके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं ये बहुत ही अच्छा एक समन्वय हमको देखने को मिला यहाँ पर और आपने कहा तो मुझे याद आ गया <laughs> कि ये सही बात है और इसके साथ ही जैसे कि बच्चों का इंटरेक्शन हो इसके लिए भी काफ़ी प्रोजेक्ट में लोग काम कर रहे हैं कुछ अलग संस्थाओं के माध्यम से भी इस राजकीय विद्यालय में लोग आते हैं और वो लोग बच्चों को इंटरेक्टिव वे में पढ़ाते हैं जैसे भजन गाते हैं तो बच्चों से भी बुलवाते हैं कुछ खेलते हैं तो बच्चों के साथ बच्चों को एक मॉनिटर के रूप में उनको करवाना पड़ता है ये सारी चीज़ें हमने देखी एक्टिविटीज़ तो चल रही हो सकता है कि कुछ समय के बाद इसका रिजल्ट हम सभी को देखने को मिलेगा काफ़ी अच्छी बात आपने बताया वंदना कुमारी जी विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ बात कर रही हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोतागण भी इस कार्यक्रम को सुनकर आनंद उठा रहे होंगे तो आइए एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हो गया है तो मैं चाहूँगा कि ब्रेक में हम लोग ये गीत सुनाते हैं आइया हाँ हम लोग ये गीत सुनते हैं उसके बाद फिर से जुड़ते हैं वंदना कुमारी से आप सुनाए हैं रीड मोर वन सुनते रहो नमस्कर रहो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 कुमारी इसका रेडियो स्टेशन, रेडियो मदुबन, रेडियो मदुबन, स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही है वंदना कुमारी से जो बिहार गया से पधारे हुए है और एजुकेशन फील्ड में वो अपनी सेवा दे रही है और जैसे की उन्होंने बात किया ब्रेक के पहले हमने सुना हमसे कि एजुकेशन फील्ड में उजाला नाम का एक प्रोजेक्ट जहां पर बच्चे और टीचर्स के बीच में इंटरेक्शन को बढ़ावा देने वाला ये प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर उन्होंने 10 साल तक काम किया उसके बाद फिर 7 साल से लगातार एक कॉलेज में एज ए टीचर वो काम कर रही हैं 7 सालों से तो ये भी एक अच्छी बात है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि वंदना कुमारी जी आपका फिर से एक बार स्वागत है और हम जानना चाहेंगे आपसे कि जीवन में हमारे पास काफ़ी खुशनुमा पल आते हैं अच्छी अच्छी जीवन के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हमें बहुत समय तक यादें बनी रहती हैं तो आपके जीवन के जो खुशनुमा पल हैं उसके बारे में बताइए मैंने एक बिहार हरि नारायण सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट खोलने की कल्पना मैंने जो जो की थी हुँ, हुँ. मैं उस कल्पना को साकार होते देखा ये पल मेरे लिए बहुत ही खुशनुमा फल था हाँ, और वो आज इंस्टीट्यूट बन के तैयार है आज वहाँ बच्चे स्टडी भी कर रहे हैं पढ़ भी रहे हैं और ये काफ़ी छः सात साल पुराना हो चुका तो मैं उसमें उसको जब भी देखती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि मैंने इसे एक अपने हाथों से बनाया है और इसमें जो बच्चे पढ़ के जाते हैं तो खास करके मेरा बच्चों के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो मैं उन्हें ये बोलती हूँ कि आप सिर्फ़ इसके लिए ना पढ़ें कि आप बीएड पढ़ने, पढ़, पढ़ने के लिए बल्कि आप जब पढ़ के जाओ तो एक समाज समाज को कुछ देने के लिए पढ़ो तो मेरी ये कोशिश रहती है कि वो संस्थान हमेशा जो भी बच्चे तैयार करे वो समाज को कुछ दे सही बात बहुत ही अच्छा लक्ष्य है आपका बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और ये जो स्कूल या कॉलेज जो आपने कल्पना की थी वो प्रेरणा कहाँ से आई थी आपको किसके चूकी हमारे, हमारे फादर इन ला हमारे फादर इन ला जो थे वो अपने लाइफ में बहुत सारा कॉलेज खोले थे और कहीं न कहीं वही प्रेरणा हमारे पति हस्बैंड के मन में रहा होगा और नहीं। नहीं। उन्होंने एक शुरुआत की और हम लोगों ने साथ देके एक नया रूप दिया अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात आपने बताई आप सुन रहे हैं रेडियो पर विशेष मुलाकात वंदना कुमारी जी हमारे साथ हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो आइए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जीवन में हमारे काफ़ी लोग आदर्श बनते हैं हमारे टीचर्स भी होते हैं हमारे माता पिता भी होते हैं तो आप अपने आदर्श किन को मानते हैं और क्यों मानते हैं उनके बारे में बताइए कुछ उनकी खास बातें भी बताइए और इतने स्टडी के लिए इतने पढ़ाई के लिए मेरे हमेशा मेरे पिता सहयोग किए मेरी माता हमेशा सहयोग कोऑपरेट करती रही और मैरिज के बाद हमारे पति भी मुझे काफ़ी सहयोग दिए जो इन्होंने कभी ने मेरी पढ़ाई को शिक्षा इच्छा को ब्रेक नहीं होने दिया अच्छा। बल्कि हमेशा कुछ न कुछ, कुछ कुछ न कुछ मैं करती ही रही और आज मैं हजारों हजार बच्चों को पढ़ा के एक अच्छा इंसान नागरिक बनाने की कोशिश कर रही हूँ अच्छा। और आपके पिताजी के कुछ अच्छी बातें सुनाइए दो मेरे पिता एक स्कूल के टीचर थे उन्होंने हेड से रिटायर किया और वो हमेशा उनका इस ओर हमेशा ध्यान रखता था कि बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके और हम पांच बहन एक भाई थे पांचों बहनों को उन्होंने किसी को पीएचडी से नीचे नहीं कराया अच्छा। और सब नहीं। नहीं। नहीं। लोग पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले और सारे लोग कहीं कही ना कहीं आज जॉब कर रहे हैं कोई बेंगलोर में है कोई भोपाल में है कोई पटना में है कोई आगरा में है सारे लोग सभी जगह पर काम करें तो हमारे पिता की ही यह अधिन थी और इनकी सोच थी कि उन्होंने कभी बच्चियों को बोझ नहीं समझा बल्कि समाज में आगे, आगे बढ़ाया आगे बढ़ें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने डैडी के बारे में पिताश्री के बारे में और उनका एक सपना या उनका सोच अच्छी था कि वो बच्चियों को आगे बढ़ाते रहें पढ़ाते रहें और ख़ास आप सभी को ध्यान दिया उन्होंने पढ़ाने के लिए तो ये एक अच्छी बात उनकी आपने हमारे साथ इस कार्यक्रम में शेयर किया एक और बात मैं पूछना चाहूँगा हम लोग Uh, काफ़ी जो है टीचिंग लाइन में यहाँ वहाँ जाना पड़ता है पोस्टिंग बदलता रहता है या प्रोजेक्ट के सिलसिले में आपको हर जगह जाना पड़ा होगा तो कौन कौन से ऐसे जगह पे आपने घुमा हो और कुछ एक जगह के बारे में बताइए उसकी खूबसूरती के बारे में बताइए सबसे पहले मैं सीतामढ़ी गई थी जी जी और इसी ट्रेनिंग के दौरान जो मैंने डिस्कस किया था आपसे उजाला ट्रेनिंग के बारे में जी जी, जी। तो मेरी सबसे पहले हम लोगों का इंटर्नशिप के नाम पर हम लोग को सीतामढ़ी भेजा गया था अच्छा और वहाँ से मैं नेपाल घूमने गई थी पास में तो अच्छा लगा मुझे वहाँ जाकर के बिल्कुल किस तरह का सराउंडिंग है कौन कौन सी चीज़ें है देखने जैसा वहाँ पर तो वहाँ राम और सीता के मंदिर जो है वो देखने को मिले अच्छा अच्छा अयोध्या के पास हम लोग गए अयोध्या गए हम लोग अच्छा अच्छा वहाँ पे पूरा अयोध्या घूमे काफी दिन हो गए घूमे हुए चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया आपके ट्रेनिंग के दौरान आपको जो है सीतामढ़ी जाना हुआ और वहाँ पर आपने जो है नेपाल भी वहाँ ने, में पड़ा तो वहाँ पर भी आपने जाने का मौका मिला तो आप वो सब चीज़ें आपने देखी हैं तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूँगा कि जाते जाते राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं और एज ए टीचर एज ए बहुत समय से आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज मैसेज देना चाहेंगे आप शिक्षा के संदर्भ में तो यही बोलना चाहूँगी कि पढ़ाई के लिए सरकार हो या पब्लिक प्लेस हो बहुत ज़्यादा महत्व देना चाहिए हुँ. कभी भी पढ़ाई को डिग्री के लिए नहीं पढ़नी चाहिए बल्कि नॉलेज के लिए पढ़नी चाहिए हुँ. तो मैं तो यही बताऊँगी कि लोगों को नॉलेज हो एक अच्छा अच्छा नॉलेज के लिए लोग पढ़ाई को पढ़े जी वंदना कुमारी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके साथ बातें किया हमने और विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आप जुड़े हमारे साथ और बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शिक्षा के क्षेत्र के कुछ खास अनुभव आपने साझा किया और साथ ही साथ अपने जो आदर्श है उनके बारे में मैंने अपने पिताजी के बारे में पिताश्री के बारे में आपने बताया तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए धन्यवाद रमेश जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया वंदना कुमारी जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में अगली बार कुछ नई बातें लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे तब तक आप बने रहें रेडियो मधुवन के साथ जी हाँ नमस्कार आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो नमस्कर रहो